नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है और मकर संक्रांति है पंजाब में लोहड़ी है तो एक बहुत ही सुंदर दिन है और आज के दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगोल कामनाएं करते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर दिन फेस्टिवल होता है जैसे कल की बात अगर हम लोग करें कल स्वामी विवेकानंद जयंती थी और आज मकर संक्रांति है

तो इस तरह से मकर संक्रांति तीन चार दिन सभी जगह सेलिब्रेट होता है और ख़ास करके साउथ में ये ज़्यादातर सेलिब्रेशन होता है पंजाब में भी अच्छा सेलिब्रेशन होता है तो आइए आज के इस शुभ दिन पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करते हैं और आज हमारे साथ विशेष शगुन बक्सी जी, जी जुड़े हैं जो विशेष म्यूजिक लवर हैं संगीत के साथ उनका बड़ा प्यार है उन्होंने बचपन से ही संगीत सीखा है बकायदा और सब तरह के गाने गाते हैं

और आज हमारे साथ हम संगीत से कुछ जुड़ी हुई बातें उनकी संगीतमयी यात्रा के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उनका सीखना हुआ कैसी चीज़ें हुई और फिर आगे चल के उन्होंने किस किस जगह पे कौन कौन से जगह पे जाना हुआ उनका और किस प्लाटफॉम पे उन्होंने गाया है वो सारी बातें उनकी म्यूज़िक जर्नी के बारे में उनके हॉबीज़ के बारे में उनके कुछ विशेष जो

गाने पसंदीदा गाने उनके बारे में बातें करेंगे तो चलिए आज के इस शो में हमारे साथ बक्सी जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस शो में जी thank बहुत thank you बहुत you स्वागत सबको बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार जैसे आज लोहड़ी और कल मकर संक्रांति है तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑल दी बेस्ट सबका नया साल बहुत ही शुभ हो मंगल में बहुत बढ़िया सबका

मैं शबुन बख्शी चंडीगढ़ से हूँ इंडियन क्लासिकल में उस ग्रेजुएशन कर रखा है तो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल से मैं मैंने ट्रेनिंग ली थी तो मेरा संगीत में शुरू से ही बहुत शौक था तो मैं स्कूल टाइम से ही पार्टिसिपेट करने लगी मुझे याद है मैं सेवंथ में थी तो मैंने भजन कॉम्पिटिशन हुआ केवी से मेरी पढ़ाई हुई ज्यादा

तो अच्छा। ऐसे आ, इंडिया में बहुत जगह पे मैं घूमी तो वहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा और संगीत के प्रति शौक बढ़ता रहा मेरा और मुझे बहुत, बढ़ता। बहुत, बढ़ता। बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं गाती हूँ मेरा बहुत पैशन है म्यूजिक की तरफ और इसी को मैंने आगे बढ़ाया फिर ऐसे ही कॉलेज में आगे जाके भी मैंने

आगे आइए आगे, तो तो आगे।, बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं शगुन बक्सी हमारे साथ म्यूजिक में बहुत ज्यादा उनका रुचि रहा म्यूजिक सब्जेक्ट में उन्होंने पी एच डी की है और साथ में उनको गोल्ड मेडल भी मिला है तो हमारे लिए बड़ा खुशी के बात है आज के दिन हम उनके साथ जुड़े हैं

तो विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं तरंग सिंगिंग स्टार हमारे साथ है तो मैं चाहूंगा शगुन बक्सी के स्वागत में आप कुछ गुनगुनाइए <laughs> जी जरूर तो पहले तो मेरा नमस्कार और प्रणाम आपके बीच एक यमन से एक सॉन्ग आज इबादत बड़ा ही खूबसूरत है मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत दे रहा हूँ उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा स्वागत स्वागत

Aaj hi baat tu, aaj hi baat tu, rupadu ho gay.

आज बात रू बरू हो गई जो मे जो मी थी उसे दिया गु हो गयी

आज इबादत आज इबादत रू हो गई मौला मेरे मौला हा, मेरे मौला मेरे मा

आज की बात रू हो गई आज की रू बरू हो गई जो मांगी थी जो बा

husul doasta guti gho gaye

So, today, today, today's ibadat. Today's ibadat, Ruler, Ruler. Yeah, thank you. Three times, so much better than that.

बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए विकांत जी बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया और बोल भी बड़े प्यारे से और आज इबादत हो गई <laughs> चलिए हमारी भी इबादत हो गई दो अच्छे संगीतकार जानकार क्लासिकल म्यूजिक वालों से मिलना हुआ स्वागत स्वागत स्वागत इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर

हम चले हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चलेने

हम से हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, हो ना

शगुन जी बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा भाव आपने प्रकट किया गीत के माध्यम से और ईश्वर को याद करके ही हर कार्य शुरू करना चाहिए शुरू करना जीड़ा। जीड़ा। जीड़ा। और अच्छा लगा हमें दोनों गाने जो है ईश्वर को याद करना और इबादत करना यह हमारा जो है पहला फर्ज है उसके बाद हम कर्म करते हैं तो उसका फल भी हमें जो है अच्छा मिलता तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूंगा की शगुन जी जैसे आप संगीत के साथ जुड़े हैं संगीत आपका रुचि विषय है

विषय को आपने चुना और इसी पे काम किया है तो बचपन में ऐसा क्या हुआ जो संगीत आपको बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगा क्या हुआ था क्या स्टोरी था बचपन से ही आप संगीत के साथ क्यों जुड़े बस मेरा बचपन से इंटरेस्ट है थोड़ा मेरी जो मदर है वो भी गाती थी तो वो अच्छा, अभी भी गाती है तो मैं उनको सुनती थी वैसे उन्होंने भी म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल में एम कर रखा है सितार में अरे वा

तो कोई होता ना जैसे बचपन में आप मदर में तो आप सुन रहे हो या वो वो गाती भी हैं तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से फिर म्यूजिक की तरफ बढ़ता गया और मुझे फिर भगवान की कृपा रही आवाज भी दी उन्होंने पहले आवाज भी हो तो मुझे वोकल में बहुत इंटरेस्ट रहा तो मैंने इसीलिए उसको फिर सीखना शुरू किया

तो घर पे भी मैं सीखती थी और उसके स्कूल में भी फिर गाना आगे जाके कॉलेज में भी मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया वहां भी मैंने बहुत से गीत गजल भजन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया तो फिर मुझे <laughs> लगा कि मैं आ, अच्छा हो रहा है आगे आ रहा है मेरा फर्स्ट प्राइज आ रहा है या मुझे अच्छा मिल रहा है तो मैंने आगे कॉन्टिन्यू किया इसको तो वही फिर आगे जाती रही इसीलिए

अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बचपन की यादें हमें जो है खुशी देती हैं और बचपन की कुछ शरारतें कुछ हमारे जो छोटी-छोटी प्राइजेस मिलते हैं उससे भी हमें खुशी मिलती है और निश्चित तौर पे हमारा वो मोटिवेशन होता है बचपन का कि हमें कुछ मिला है तो हम लोग उस चीज में और अच्छा करने लग जाते हैं और अच्छा करें शौक होना इंटरेस्ट होना जिसमे उसको आगे ले जाए

एक और बात पूछना चाहूंगा जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जैसे अभी संगीत सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा तपस्या है तो इसमें कई चीजें आती हैं तो सीखते वक्त आपको कहाँ ऐसा कुछ मुश्किलें या फिर आपको लगा कि ये बड़ा टफ है इस जगह पे फिर उसको आपने कैसे कुछ ठीक से समझा कई बार बहुत सारे राग हम लोग सीखते हैं कुछ हमें पकड़ में आगन है जैसे दरबार बहुत से राग है और डिफिकल्ट भी है

पहले तो आपको अलंकार का ही रियाज करना पड़ता है सारे गामा पाधानी सा। तो आपको जितनी जितनी देर सा लगाएंगे रे गा वो आपके अंदर की आवाज स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपको स्वर पे अधिकार बढ़ेगा तो ये जरूरी है कि हर अलंकार को लगाना और सारे गा पाधा सा सानिध

मतलब ये आपको रियाज करना ही पड़ेगा संगीत में एक ऐसी कला है कि आप इसमें प्रैक्टिस तो करना ही है चाहे गीत ही गा रहे हैं गजल ही गा रहे हैं तो रोज गाएं उसको प्रैक्टिस करें और जो क्लासिकल है क्लासिकल में तो पूरा आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए स्वरों की आपको रियाज करना ही चाहिए जिसे कभी आप आगे जाएंगे और ये डिफिकल्ट भी बढ़ा है इसी में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है

तो तभी आप आगे आगे आगे निकलते जाते आपकी आवाज खुलती जाती है तो वो लोग तभी पसंद भी करते हैं और आ आ। तो बहुत बड़े बड़े एक घंटे का राग भी होता है और आपको स्टेज परफॉर्मेंस देना पड़ता है लाइव आपका एम में, में मेरा ऐसे ही पूरा लाइव परफॉर्मेंस दिया था मैंने राग का अब करे <laughs> भी बहुत साल हो गए वहां पे पूरा एक घंटे का आपको राग गाना तरह होता है

हाँ। हाँ। तब तो वो नंबर लगाते हैं जो जो भी हमारे होते थे जैसे जिसमें ज्यादा अच्छा होता था क्यूँकि म्यूजिक है वोकल है हाँ हाँ जी तो बहुत अच्छी बात आपने बताया की तरनुम भी होता है तरह भी होता है और

तराना जो होता है उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है क्या तराना क्या है और राग वो किस तरह से है? सा तो थोड़ा एक एक थोड़ा छोटा सा बताइए कि तराना तरह यूज होता है तराना में होता है ऐसे इस तरह के शब्द होते हैं इस तरह के और राग तो गीत के शब्द है

जो भी आप एक गीत गा रहे हैं जैसे तो उस तरह में एक राग गाया जाता है अलंकार आते हैं सारे गामा पादा सही होते हैं तो राग और तराना में तराना थोड़ा फास्ट भी होता है। तो राग जो थोड़ा सा कोई ऐसा गाना बताएंगे यूज किया है तरह तो क्लासिकल में होता है क्योंकि एक गायक तो हर तरह के गीत

आना आना चाहिए आ, आना आ, चाहिए चाहिए भी भी गजल मतलब उसको एवरी में वर्सेटाइल होना <laughs> तो मैंने सोचा <शुकर laughs> था एक एक क्लासिकल और सॉन्ग जो आप थोड़ा सा समय देंगे मुझे <laughs> जी जी जरूर जरूर आइए आगे आ, आ, बढ़ते हैं विक्रांत जी कुछ बताना चाहते थे आप हाथ ऊपर कर रहे थे तराने के बीच में सीख रहे हैं अभी कैसे

तो तरह आई थिंक हम लोगों को जब बताया गया था तराने और वो तराने क्या होते हैं किसी राग के एक तराने होते हैं जैसे हम लोगों को बताया गया था दो तीन तराने बताए गए थे तो वो तरानो में क्या होता है अच्छा। नो तो होता है यही सब मतलब होते हैं जैसे एक मैं आपको एक छोटा सा मुखड़ा बताता हूँ नाता रेता ना दे रे तादरे न

दादारे ताना तेरे तेरे ना तोना तेरे ना दो तेरे ताने तने तने तानी दिन ता दिन दिन ताना तेरे ना

deen ton tanana nana odena tada deta na tere tada re na odena tada deta na tere tada re na deen ton tanade re na tum dere tada re dani dani odre dani deen ta deen deen dana dere na deen ton tanana nana odena

देना था देरे देरे ना। ऐसे गुण गुण गुण गुण बढ़ते एक गुन, दो गुन, तीन गुन. जी जी दिरे दिरे दिरे है उसमें तराना में शब्द नहीं होते हैं बस हाँ। वो अक्षर होते हैं जिसको हाँ। हाँ। में हैं तो तरह सुनने हाँ। में बड़ा अच्छा लगता है उसमें नहीं बात शब्द नहीं है बहुत

चलिए शगुन जी को सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाइए स्वागत है शगुन जी फिर से गीत लाइव आपके लिए सुनाती है गुण। गुण।

ओ सजे दो परमाबा हराई बस की तुहा अब की उमटाई पाई ओ सजे दो परमाबा हराई बस की तुहा

आगियों में प्यार लाई ओ सजना जागूं मैं जानूं को मारे मेरे मन को सुख की हदों तू ही तू मोरे मेरी

पिया मिठिया जन्ना पद का ओ सजना

ऐ सिरिंजिं जिं मे ओ सजन क्या से क्या से मेरे ये नया चिरहि खाग मी खोवै ऐ सिरिंजिं जिं मे ओ सजन क्या से क्या से मेरे ये नया चिरहि खाग मी खोवै

सांवली सलोनी घटा जब जब छाओ सांवली सलोनी घटा जब जब छाओ हकीम मेरे ना करें निंदिया ना लो सदना बरबस कराराई

Just keep on running, let me on the ground, oh, let me know. Burn the fire, just keep on running, let me on the ground, oh, let me know.

थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया जी थैंक यू सो मच बहुत सुंदर <laughs> जी जी जी जी सही बात <laughs> और बी के विष्णु प्रसाद जी ने याद किया है ओम शांति लिख के भेजा है और उसके साथ में परन जी ने भी याद भेजा है रमेश भाई नमस्ते दिस इज दीपाली देशमुख तुलन कर फ्रॉम पुणे एंड एंजॉइंग म्यूजिकल प्रोग्राम दीपाली जी भी बहुत अच्छे तरह से गाती है

और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विक्रांत जी को भी याद किया आपने और शगुन जी को भी याद किया और उसके साथ में सौरभ जी ने भी याद किया है आप सुना है नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर जी हाँ लाइव सेशन आप देख रहे हैं बातें मुलाकातें और आज के हमारे खास मेहमान शगुन बक्सी जी हैं जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो आइए पांडुरंग जी दुबई से हमारे साथ जुड़ गया है उन्होंने भी आप सभी को याद किया वेलकम लिख के भेजा है

लीला महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्होंने भी ओम शांति लिख के भेजा है और अनुज द्विवेदी जी ने भी याद किया है वेलकम ओम शांति लिख के भेजा है अनुज जी थैंक यू सो मच याद करने के लिए अब आइए शगुन जी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आता है चलिए म्यूजिक अपना एक पैशन है तो हम लोग उसको किसी भी तरह से पूरा करते

लेकिन जब लाइफ आती है जब शादी हो जाता है फिर बच्चे और फिर ये सारी चीजें और उसके साथ हम अपने पैशन को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता या समय के साथ साथ हम उस चीज को टाइम नहीं दे पाते जितना म्यूजिक को देना तो आपके साथ क्या हुआ किस तरह से आप म्यूजिक को बना के रखा अभी तक <laughs> फिर बीच में थोड़ा तो मेरे कम होगी

क्या था जैसे मैरिज के बाद तो थोड़ा गाय जैसे फिर बच्चे हो गए तो थोड़ा कम आप ध्यान दे पाते हो टाइम दे पाते हो दे दे। पर मैंने छोड़ा नहीं बीच बीच में गाते नहीं मेरे हस्बैंड भी एय में है तो हमारे एफ में भी कई जगह हम जाएंगे दिल्ली में शिलोंग तो ऐसे बेंगलोर मैंने हर जगह बहुत से प्रोग्राम किए हमारे बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं

तो वहाँ तो जहाँ भी जाती है वो कहते हैं आप शो में आगे तो, संभाल भी तो हमें कोई भी प्रोग्राम में कम से कम वोकल सॉन्ग्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ऐसे में मैंने बहुत झपचा जाके स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए तो आप अपना कम से कम घर में तो रियाज कर ही सकते थे फिर मैंने जाना शुरू किया ऐसे मैंने लाइव शोज बहुत किए

और बैंगलोर में भी ऐसे अभी दे आई तो उसके बाद हम चंडीगढ़ आ गए तो यहाँ पे भी मैंने टैगोर जो यहाँ पे थिएटर है वहां पे भी गाया तो अच्छा। मैं हर जगह कैरियर के शोज लाइव शोज विद लाइव म्यूजिक गाती रही और स्कूल में भी पहले ऐसे सिखाती थी म्यूजिक भी

क्लासेस लेती थी बच्चों की स्कूल में तो फिर वो जहाँ पे जैसा बना तो वहां पे कर लिया जॉब <laughs> जहां पे नहीं हुआ फिर ऐसे प्रोग्राम्स तो मैंने छोड़े नहीं क्योंकि म्यूजिक से मुझे बहुत लगाव है मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं उसको छोड़ूंगी मैंने हमेशा उसको साथ रखा चाहे घर पे ही गा रही हूँ या प्रैक्टिस कर रही हूँ उसके बाद फिर आप तभी आगे जाते रहेंगे अगर ऐसे छोड़ देंगे तो रियाज करना म्यूजिक में गाना बहुत ही जरूरी है

तो आपको जब मौका मिला मुझे जैसे मुझे मिला है जिसको भी मिले तो अपना आप प्रयास रखें गाने का शौक है तो जरूर गाएं उसको आगे बढ़ाएं तभी आपको आगे मौका मिलेगा ये आप आगे गाते रहेंगे तभी आगे आएंगे आप कहीं ना कहीं फिर आगे, आगे, आगे, आगे, गा, आगे गा, गाएंगे ना कहीं भजन गाएंगे गीत गाएंगे कुछ भी गाएंगे तो लोग सुनेंगे आपको आगे इंस्पायर करेंगे कि आप जाइए बाहर गाइए उधर स्टेज पे क्यों नहीं जाते उधर जाइए प्ले सिंगिंग के लिए कीजिए

तो आपको अपना पैशन छोड़ना नहीं चाहिए और ऐसे मैंने चाहे शादी होगी बच्चे होंगे फिर भी अपना म्यूजिक के प्रति मैंने इंटरेस्ट छोड़ा नहीं और बाय गॉड ग्रेस तो हमारे में वैसे ही म्यूजिक और ये सब लाइन में बहुत ज्यादा है वो लोग सब इंटरेस्ट लेते हैं तो मेरे को आगे आगे मिलता रहा मौका मैं ऐसे गाती रही सब जगह जाके

तो मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक हूँ और मैं आगे और अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना चाहती हूँ बढ़ना चाहती हूँ म्यूजिक में <laughs> क्योंकि देर इज नो एंड आप हमेशा लाइफ तो ऐसी कि आप सीख ही सकते हो हमेशा ही सीखते रहोगे लाइफ में आप कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि आप जहाँ पे सीखते नहीं हो तो देर इज नो एंड आप सीखते ही रहोगे जब तक आप जहा पे भी हो जिस स्पेज पे हो लाइफ के तो इसीलिए मैंने छोड़ा नहीं और मुझे बहुत इंटरेस्ट उस म्यूजिक में

जी जी चलिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर जगह हम लोग अपने पैशन को भूलना नहीं चाहिए नहीं तो वो चीजें जो है खत्म हो जाती हैं फिर से वापस ए बी करना पड़ता है तो उससे अच्छा है कि उसको पकड़े रहें और जहां भी आप जाते हैं परफॉर्मेंस करते रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है पैशन बना है और उसको बना के रखे आपने तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने कहा कि आपके हस्बैंड आर्मी में है

तो अलग अलग जगह एयरफोर्स में है हाँ तो अलग अलग, अलग जगह पे आपको जाना पड़ता है तो वो ट्रांसफर्स होते रहते हैं तो अभी तक जो सबसे अच्छा मना ऐसे हर जगह अपना भारत देश तो अच्छा ही है हर जगह अच्छा हमें अच्छा लगता है आप चंडीगढ़ में है तो अच्छा ही है आप बैंकॉक में थे वहाँ पर भी अच्छा तो आपको जो मना मौसम या फिर जहाँ का वातावरण या जहाँ के लोगों की कल्चर आपको ज़्यादा अपील किया है वैसे वैसे जगह के बारे में बताइए क्या चीज थी वो आपको अभी भी याद आती है

सब जगह वैसे तो बहुत अच्छा रहा मेरा शिलोंग में भी हमने बहुत मैं रहे बहुत देर और बहुत जगह मैंने गाया ऐसे ही बैंगलोर में भी गाया वहां पे तो कन्नड़ सॉन्ग भी मुझे उन्होंने ऑप्श किया था बोला तो मैंने सीखा वो भी सॉन्ग और और गाया अच्छा। मतलब हाँ <laughs> जी भी मुझे एकदम तो उसके लिख्स ध्यान रहे, रहे। तो मतलब पूरा कन्नड़ में मैंने गा लिया वो लोग भी हैरान किया <laughs> कैसे आप तो वैसे हम पंजाबी जैसे तो गा लिया आपने

बिल्कुल वैसे ट्यून में मैंने में बहुत का बहुत आगे बढ़ा, बढ़ा अभी तो हम थोड़ा लोग ऑनलाइन भी आगे कैरोना करके नहीं तो यहाँ चंडीगढ़ में भी बहुत है <laughs> <थे वाँग। laughs> ये हो गया थोड़ा सा लाइव शोज अब ऑनलाइन होने लग <laughs> गए

चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा की एक और खूबसूरत सा गजल हाँ या जी, कोई जी. ऐसा गीत सुनाइए आप जरूर हमें अच्छा लगेगा जी, हाँ जी।, हाँ जी।, हाँ जी।

किया सब जा चुकी

bacha to nahi man le humne main aaye ki tumhari ye dukhi dikhando tum

बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी जी ना जी जी संस्कृत ने भी आपको याद किया है और उसके साथ में माया गादन उन्होंने भी याद किया है और बड़े प्यार से मैसेज किया है और प्रेम सहगल भी ने भी याद किया है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी को और आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया

इसके साथ में मैं शेगुन जी आपके कुछ कुछ कुछ हॉबीज हॉबीज के बारे बताइए मेरी वैसे तो तो तो म्यूजिक म्यूजिक तो ये हो गया। हो गया गया है जैसे सब ही मेरा <laughs> तो हुँ, मुझे हुँ, हुँ। सुनना गाना तो मतलब है ही अंदर मेरे बाकी रीडिंग बुक्स भी है वाचिंग वॉचिंग टीवी <laughs> अच्छा। <laughs> और शोज भी देखना जाना

ऐसे कुकिंग भी मुझे बहुत शौक है करती अच्छा क्या बात लिसनिंग म्यूजिक सिंगिंग जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद अपने सिंगिंग के बारे में बताया और अपने कुकिंग भी आपको अच्छा लगता है और साथ ही साथ मूवीज देखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आपको तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और विक्रांत जी से हम लोग एक और खोज कास्टिकल या भी उनके मन में अभी भाव उठ रहे हैं

तो एक हाथ गीत तो और सुना दीजिए आप जी जरूर ये जी, लोगों जी, को सुना तो आइए शवन जी लोगों को लोगों को वहां यहाँ जाके सुनाती हैं आज हम लोग उनको बुला के खास सुना रहे हैं जी, <laughs> क्या जी, ना? ना? तो हमने बोला कि उनको अभी विभाग के साथ कभी सुनाना है, है कि सुना नहीं जी हमारे तो सौभाग्य है कि इनके सामने गाने का मौका मिल जाए

<ग़ी> अच्छा तो आइए आप लोगों के बीच जब क्लासिकल की बात हो रही है तो राग बहार बड़ा ही खूबसूरत कंपोजिशन है ये क्लासिकल है ये प्योर और कोशिश करूंगा कि इसको निभा पाऊं इसमें तराने हैं और अंतरा में कुछ शब्द है वाह बोल आइए

Daradim, daradim, ta da na na ta dre na dim, da daradim, daradim, ta na na ta dre na dim, daradim dim, ta da dre dani.

O oh, dani dani dim don ta na na ta na dhirena taqlan dum dhirigi dhirigi ni dha dha dim dara dim dara dim ta na na ta dre na dim dara dim dara dim ta na na ta dre na dim dara dim

aayamma awesome, sambhar ban ban aa aa ah, aa ah, aa ah, aa ah, aa ah, ah.

सरसों मलिया बोल रहा बा में मलिया बोल रहा बा में खिरड़ी बाल बोल दरा दिन दरा दिन तना ददना दीन दरा दिन

na na kadre nadi darati dar din daradi din daradi na na kadre nadi

Dara dim dara dim dana na ta dana dim dara dim dim ta ta ani odani dani dim dum ta na na ta na dere na taklang dum dire ki tikiki ni dha dha dim dara dim dara dim dana na ta dana dim

दरादी, दरादी, दरादी, नादी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चलिए बहुत बहुत बढ़िया सुंदर थैंक यू और आपको शिवा मैं याद करके मैसेज किया है और

जी बहुत अच्छा है ओम शांति सुपर करके लिखे भेजा और साथ में सहगल जी ने भी आपको याद किया है बड़े प्यार से। लिखा है। बड़ा आपने। तो आगे बढ़ते हैं और शगुन जी से बातें करते हैं <laughs> <laughs> तो जीवन हर चीज जो है जितना हम लोग रियाज करते हैं उतना खुशी इतना ही हमको वो चीजें जो है हमारे अंदर आ जाती है तो वही संगीत भी एक ऐसा

तप है जहाँ पर हम जितना समय देते हैं उतनी वो चीज़ें हमारे साथ जुड़ जाती है। तो हैं, हैं तो आइए जब क्लासिकल बातें हो रही हैं क्लासिकल म्यूज़िक की बातें हो रही हैं तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा शगुम जी आप काफ़ी समय से म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं और म्यूजिक में आपने एम भी किया है गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो संगीत क्लासिकल संगीत और दूसरा जो संगीत है उसमें क्या डिफरेंस है क्या आप, आप अपने हिसाब से बताइए ऐसा कुछ नहीं प्रडिक्शन कि ये सही है गलत है

नहीं जैसे हर व्यक्ति की अपनी एक आस्था है अपनी एक जंदल है कई लोग पूजा करते हैं कई लोग प्रेयर करते हैं कई मेडिटेशन करते हैं कई नमाज करते हैं बात इबादत की है ईश्वर को याद करने की तो किसी भी तरीके से याद कर अब बात आती है क्लासिकल को कोई कैसे समझता है और दूसरे गानों को कैसे समझता है क्या डिफरेंस आप अपने हिसाब से बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है जी क्लासिकल में तो हम ज्यादा अलंकार लेते हैं जैसे

आवाज को आ करके आप मतलब प्रयास कर करके उस, उस सद गला आपका सद जाता है तो वो अंदर से आपके आवाज में वो कंपन सा है पर जो नॉर्मल हम गाते हैं कई लोग शौकिया गाते हैं वो इस, आ, मतलब गाते हैं थोड़ा फ्लैट भी हो जाता है तो वही आपको दे। क्लासिकल में वो जो हम स्वरों का रियाज करते हैं जैसे सारे गा पा गि सा

सा तो इन्हीं स्वरों को अलंकार को हम रियाज में, जा आ, आ, आ, में दिखता है और यही रियाज करके आप अपनी आवाज को और मधुर बना सकते हैं और जब हम ऐसे ही शौकिया गाते हैं तो वो हमारी आवाज में थोड़ा सा सीधापन रहता है जो हम धीरे धीरे अगर क्लासिकल की थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ले

सीखे तो उससे हम जो जैसे जो गाता है या जिसका इंटरेस्ट है तो वो अपनी आवाज को अच्छा बना सकता है और अच्छा आगे जा सकता है मतलब कि एक टच फिर आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा आपको नॉलेज रहेगी ई स्वरों का ज्ञान रहेगा तो जो आगे भी आप उसको और निखार सकते हैं अपनी आवाज को और उसमें रियाज कर करके आप लाइफ लॉन्ग जा, जा सकते हैं आगे बाकी ये डिफरेंस है क्लासिकल में और नॉर्मल सिंगिंग में

तो आई थिंक कि जिसको इंटरेस्ट है जरूर थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए ये सीख लेना चाहिए क्लासिकल तो बहुत लोग सीखते भी हैं जिनका शौक है सीखते चाहे घर हाँ। पे सीखते हैं बाहर जाके सीखते हैं अब तो बहुत से स्कूल्स इंस्टिट्यूट्स खुल गए हैं टीचर्स हैं इतने हैं तो सब लोग सिखाते भी है अब तो ऑनलाइन हो गया है ऑनलाइन भी आप यूट्यूब से कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं क्लासिकल का तो

रियाज करना जरूरी है आवाज को अगर अच्छा करना है तो थोड़ा क्लासिकल का टाइम है।, जी। जी, है और साधारण गाने में क्या फील है और इसके साथ अनुजी ने एक सवाल भेजा है सवाल लिखा है की कौन सा राग अति सुंदर है सवाल ये नहीं है कि अति सुंदर तो सब राग है उसको जितना आप अच्छी तरह से निभाते हो हाँ एक सवाल उसी को मैं अगर पूछू

शगुन बक्षी जी आपको कौन सा राग बहुत प्यारा लगता है <laughs> मेरे को अब तो मैं वो टाइम से जैसे जब सीखा था, तो मुझे ये यमन राग बहुत पसंद था तो अच्छा, मैं अच्छा, वो, मतलब वो अच्छा लगता था. उसी में मैंने पूरा बड़ा ख्याल छोटा ख्याल जैसे अपने एमए में भी आगे यही गाया था आपको पेपर अच्छा, में जैसे देना था तो मुझे ज्यादा पसंद था तो बहुत है ज्यादा पसंद था मुझे यमन राग

जी जी यमन राग के कुछ फिल्मी गाने बताइए हमें अच्छा लगेगा ताकि जी को वो पता चले कि यमन यमन राग राग क्या क्या है <laughs> फिल्मी फिल्मी गाने गाने मतलब उनको क्या, गाने में चाहिए नहीं गीत कोई राग वाले बताइए एक दो अच्छा अभी तो मुझे बर्खाला था आई थिंकना पड़ेगा आ, तो मैंने को लगा क्लासिकल तो इसलिए सुना दिया

<laughs> तो अभी जी कुछ जी. कि कौन सा गा सकते हैं या कौन कौन कौन सा <laughs> तो? कौन सा भी चॉइस देना चाहिए पसंद है आपको जी थोड़ा सा बताइए हम लोग वो गाना सुना अगर कोई जी जी राजबाला राज ने आपको याद किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें और फिर हैप्पी लोरी करके लिख के भेजा है जग्गू जी ने

और इसके साथ हर्ष जी ने भी याद किया है वेलकम भेजा भेजा है और फिर जी ने आ, एक मैसेज यमन राग के लिए उन्होंने कुछ बताया है तो क्लासिकल राग में यमन है तो कुछ सुनाइए <laughs> गाया था उसना बरखा बहा आई

तो जी ये उसी तरह का क्लासिकल सॉन्ग है और, और एक और भी था मैं देखती हूँ थोड़ा दो मिनट लगेंगे जैसे ऐसे से क्लासिकल बेस्ड सब तो वो लोग जैसे पसंद करते हैं तो फिल्मी गीत में वो आके क्लासिकल बन जाते हैं जब तो ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं, तो हैं। जी, जी, जी एक मैंने सबसे पे वैसे ही सोचा था मैंने कहा गीत कोई और गाया जाए जैसे ये मुलाकात एक रिश्ता पुराना है

है पुराना पुराना तो, तो पुराना है। जी, जी जी बहुत प्यारा गाय गीत है, सुनागी है। सुनागी। जी, जी, जी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे लगता है की आप कभी पसंद कर रहे हैं

Oh, tell me, Zamani.

कि ऑडियंस तो के लिए जो सब देखते हैं है है रिश्ता तो पुराना का मुलाकात तो एक बहाना है सर ने भेजा और शिवा मुरली ने नमस्ते संस्क्रांति की शुभकामनाएं लिख के भेजा है शिवा मुरली ने

बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी थैंक यू सो मच और कुमकुम सहगल ने भी याद किया है एपी करके फिर से भेजा सुपर ग्रेट बहुत अच्छा <laughs> अभी एक में सॉन्ग जोड़ के जाऊंगी लास्ट जी जी जी कोई लोरी वाला सुना दीजिए आप पंजाबी है तो लोहरी मांग जी पंजाबी गीत

पंजाबी लाइनें गाती मैं पसंद आएगा सबको वैसे तो लोड़ी के तो वो सुंदर मुंदरी होता है वो लोड़ी मांगते हम लोग याद है छोटे होते सब लोग बच्चे आते थे मांगने लोड़ी दो लोड़ी पंजाबी में हूँ मैं दो चार लाइन पंजाबी में गाना चाहूंगी जैसे याद किया है बहुत बहुत धन्यवाद

अनुज अनुजेदी जी ने भी हैप्पी लोरी भेजा है अनुज जी थैंक यू सो मच याद करने के लिए आइए जवान लोरी चोरी चोरी नी चोरी लोरी चोरी, चोरी गजरे और लाड़ दे गया नाले जाने वाले हंस दे रुमाल दे गया

दे गया मेरा सोना गबरू जवान मुंडा मेरा सोना गबरू जवान लक चोरी चोरी चोरी चोरी लैके चोरी चोरी गजरे रे लाल दे गया नाल जाने दे हस ते रूमाल दे गया रूमाल दे गया दे गया

सोना सोना रंजने रंजने उचा लम्बा रांजने दानदा उच्चा, उच्चा दा, दा, दा, साझी तत् दीर मैनू आखद ही सी तत् धीर मैनू आखद ही मैं कश्मीरी उद दे गया रुमाल दे गया वो रुमाल दे गया

रूमाल दे प्यार्यारिशो <laughs> yeah. मल खा लिया जह रिश के दलो मलि खा लिया ओती तोर मस्तानी जीवी कसिया का पानी तोर मस्तानी मसता जीवी कसिया पानी मैनू चाजगा कड़ा के नहीं कमाल दे गया

दे माल दे गया और माल, माल दे गया हर माल दे गया मुंडा मेरा मुंडाण सोना ग्भरू जवान मुंडा मेरा सोना गबरू जवान लैके चोरी चोरी चोरी चोरी लक चोरी चोरी गजरे ऊला दे गया नाले जा रूमाल दे गया माल दे गया माल दे गया माल दे गया

तो की अनुका जी जी जी बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया और चलिए ने, ने भी याद किया है और माया जी ने, गाएं गाएं आ, जी ने याद किया है और हर्ष जी ने याद किया है और चलिए एक रिक्वेस्ट जी ने किया है और मनरे तू काहे दीर डरे अगर गुनगुनाते हैं तो

अच्छा है? <laughs> जी, जी, जी, जी, जी। मन धीर धरे <laughs> आगे, आगे। जी का रहे कि मैं उसके आगे कल रहा मैं थोड़ा तो सॉन्ग निकाल लू यहाँ तो हाँ हाँ हाँ निकाल लीजिए मेरे को लिरिक्स याद नहीं <laughs> है <नहीं> है इसकी <laughs> अच्छा लिरिक्स लिरिक्स का चक्कर पड़ जाता है ना

<laughs> पूरा आता हो गई का धीर धरे मन रे तु का धीर धरे लिरिक्स निकाल दिया

चलिए बहुत बढ़िया तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग म्यूजिक के साथ साथ हमारा जो है बहुत जगह घूमना होता है और कई बार जो है यात्रा में कुछ मुश्किलें आती हैं यात्रा में कभी कोई दिक्कत हुई हो, तो ऐसा कुछ प्रसंग है आपके पास आ, म्यूजिक में। जी जी हाँ जी शगुन जी आपको पूछा हाँ जी हाँ जी डॉक्टर विक्रांतली चलता रहा थोड़ा आपका कई बार ये राग है कुछ है तो आपको

काफी टफ भी होते हैं सीखने में देर लगती है तो कभी कई बार लगता था कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है अभी हो नहीं रहा तो मतलब बंदा कभी उठता आ जाता है पर ऐसा नहीं है कि आप गाते रहे सीखते रहे हर चीज में तपस्या तो है संगीत एक तपस्या है तो वो आपको सीख के ही आएगी तो ऐसे घबराहट तो थोड़ा होता ही है देखिए हर चीज में प्रैक्टिस जरूरत चाहिए ही चाहिए

तो ऐसे ही राग में भी कई राग कठिन होते थे कॉमर्स वर, वर लगते थे तो कई बार मुश्किल भी लगता था क्या ले लिया <laughs> क्या वो तो बड़ा मुश्किल है भाई पर तो धीरे धीरे आपने जैसे आप लगन से करेंगे तो आप सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो मैंने ऐसे ही सीखा और आगे आगे आते रहेगा जैसे की संगीत में बहुत सारे राइटर्स है गीतकार है म्यूजिक कम्पोजर हैं

राइटर्स में जो आपको बहुत पसंद आते हैं कुछ राइटर्स के बारे में आपने सुना हो पढ़ा हो तो उनके बारे में बताइए मतलब संगीत के जो गीत लिखते हैं उनके बारे में क्या जी जैसे गुलजार साहब है और ये बहुत अच्छे गीत जावेद अख्तर जी ने लिखे हुए हैं हमारे गजल है ऐसे बहुत सारी तो उनके गीत बहुत पसंद आते हैं हम लोग को अच्छे लगते है और

और भी बहुत सुन है मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा तो कई ऐसे आनंद बख्शी जी जिनने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हुए हैं हमारे तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स तो बहुत ही बढ़िया है हमारी इंडस्ट्री में भी और ओवरऑल भी तो बहुत अच्छे अच्छे गीत इन लोगों ने हमको दिए हैं और बहुत प्यारे से गीत है जो मुझे अच्छे भी लगते है इनके गीत और तो मैं गाती हुई हूँ ऐसे सिंगर्स में लता जी आशा जी मुझे बहुत पसंद है उनके गीत अभी मैंने दो तीन गाए भी

तो बहुत पसंद है मुझे उनका गीत गाने हेमलता जी के भी गाने में कुछ गीत ले, ले तो आए हमें ये तो बहुत बड़े अच्छे सिंगर्स हैं प्रणाम है कुछ तो। तो तो छाप हम पे भी आ जाए। तो आम लता जी आशा जी बहुत <laughs> <भाँगी था। laughs> <भाँगी था था। laughs> चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है

एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप अपना पसंदीदा गाइए छोटा सा एक गीत विक्रम जी आप कोई भी गीत एक छोटा सा गाइए फिर हम तो राग गोपाली एक छोटा सा राग गोपाली का हुँ। हुँ।

mai hai sar hai mahadev mah hai sar hai mahadev teesula dhara da

tripurantak gade shishulatha lada tripurantak gade aye nilake jaba ba

mahe sar hi mahadev nam eh soleh hi mahadev

महादेव मथे स्वर हे महादेव पाँच देव पाचादन पूजना पाँच देव पाचादन पूजना

Kare Kapoor party, Nida Malal Malal. Kare Kapoor party, Nida Malal Malal. Peela patte to Nida Malak Malak Kare patte.

हे महादेव महादेव महादेव थैंक यू बहुत बहुत बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक आखिरी गीत शगुन जी से सुन लेते हैं उसके बाद फिर हम करते हैं समय पूरा हो रहा है जी जी

क्या करते शाम। आशा जी स्वागत स्वागत

क्या <laughs>

mari ke naad pe ho tum se ka jona tum pe bata do na ab nahi hum jhuthe the yahi

मैं कुछ भी बाजिया कोई मेरे से कहती का नाम और और कौन है बच्चा कभी भी कहीं धोखे के कहीं मैं कुछ भी बाजिया

वाह बहुत बढ़िया बहुत मजा आ गया सर <laughs> so, बहुत सारी तारीक यू जी

मालंदर सर नेपाल से आप सभी को याद किया है और विक्रांत जी और आपके लिए मैसेज किया उन्होंने वाह वाह बहुत सुंदर प्रस्तुति थैंक यू जी और जग्गू जी ने भी याद किया है और प्रेम सैगल और भी बहुत सारे लोगों ने भेजा मैसेज तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हैं और आज के इस एपिसोड में आपको संगीत की यात्रा शेगुन बक्सी जी के साथ हमने की

और उनकी जीवन की कुछ संगीत से जुड़े हुए कुछ अनुभवों को हमने आपके साथ शेयर किया आशा करता तो सभी तो को अच्छा लगा होगा और शगुन जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं रहे, गुनगुनाते रहें और विकांत जी, जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुम्मन जी शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे मिलकर बातचीत करके सबको अपना बता

बहुत बहुत-बहुत खुशी महसूस हो रही है धन्यवाद हम लोग अब जुड़े हैं तो तो साथ चलेंगे हाँ, और भी <laughs> तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और हैप्पी लोरी मकर संक्रांति और बहुत सारे फेस्टिवल हमारे भारत देश में होते रहते हैं हर फेस्टिवल का अपना एक महत्व है तो खुशियों का त्योहार है लोहरी और संक्रांति

तो आप सभी को खुशियां मुबारक हो बहुत बहुत खुशियाँ इस नए साल में आप यूं ही मुस्कुराते रहें दुआ करते हैं और चलिए फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो बहो जय जय भारत ओम शांति